आध्यात्मरामण अयोध्याग प्रतस्थेता गीतापतिर्विभु आगत पतिक्य सीता सुस्मतभाषिणी स्वर्णपात्र सलिल पाद प्रक्षाभक्ति पप्रक्षक्य देवकि विना आगत गुत्र श्वेत छत्रे कवादे किरीटादि विवर्जिता तदनंतर सीतापति भगवान राम सीता जी को समझाने के लिए चले और अपने महल में पहुँचे तब मंद मुस्कान पूर्वक बोलने वाली श्री सीता जी ने पतिदेव को आते देख एक स्वर्ण पात्र में जल लेकर पूर्वक उनके चरण होए और स्वामी की ओर देखते हुए पूछा देव इस समय सेना के बिना ही आप कैसे आए हैं आप प्रातः काल कहाँ गए थे आपका श्वेत छत्र कहाँ है बाजों का बजना क्यों बंद हो गया है और आप किरीट आदि राजोचित आभूषणों से रहित क्यों हैं सामंतराज सहित संभ्रमान सिम स्म शीतया पृष्ठो राम संस्मृतम ब्रबीत राग्याण्ये राज्यम दत्तम सुभे अखिलम अत तत्पालय शीघ्रम आप मंत्री और राजाओं के सहित बड़े ठाट बाट से क्यों नहीं आए सीता जी के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा हे सुभे पिताजी ने मुझे दंड कारण्य का संपूर्ण राज्य दिया है अतः हे भामिनी, मैं शीघ्र ही इसका पालन करने के लिए वहाँ जाऊँगा अदय्यामी वरम तम तो श्रु समीप शुश्रूषा कुरे मातुर्ल मिथ्यावादीनों वयमे ब्रुवं तम श्रीराम सीता भीता ब्रविद्व महात्म मैं आज ही वन को जाऊंगा तुम अपनी सास के पास जाकर उनकी सेवा से में रहो मैं झूठ नहीं बोलता रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी ने भयभीत होकर कहा आपके महात्मा पिताजी ने आपको वन का राज्य क्यों दिया है कैकेय राजा प्री तो वरम ददो भरताय ददौराज्यम वनवासमान चतुर्दश समस्त्र वासो मे किल याचिता दया ब्याद ददौ राजा सत्यवादी दया पर तब रामचंद्र जी ने उनसे कहा हे अनघे महाराज ने प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक कैके को वर दे कर भरत को राज्य और मुझे वनवास दिया है देवी कैके ने मेरे लिए चौदह वर्ष तक वन में रहना मांगा था सो सत्यवादी दयालु महाराज ने देना स्वीकार कर लिया है अत शीघ्र गमष मां विघ्न कुमरे शुवा तद्रावचन जानकी प्रीतियुता अहमग्रे ग पशा तमें शश्ताह विना गंत तव राघवनोचित अतः हे भामि मैं शीघ्र ही वहां जाऊंगा। तुम इसमें किसी प्रकार का विघ्न खड़ा न करना रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा पहले मैं वन को जाऊंगी उसके पीछे आप आना हे राघव मुझे छोड़कर आपको वन में जाना उचित नहीं है